पहले कुछ और और इसे को तो के की की तो और तो तो तो भी भी के आम होना है। लिए अपनी पीड़ा को वोट के लिए उसकी पथरी भी तरहकार के आस पास के बच्चों के लिए अपनी आत्मा को कठोर बना वज्र आत्मा नाम पाने में बना जिस प्रकार धरती के धड़प से रुपये की गढ़ाई में गड़ा दिखा धरती के प्रकाशन को प्रतिबिंदित रूपर पाता है इसी प्रकार तेरा बन और आत्मा है ध्यान मार्ग में देख कर जिसे भी माया के जगत की श्रांति को प्रतिबिंबित नहीं करना चाहिए सारी वास्तनाओं के है वासना का रूप कोई थी हो गहरे में खोजेंगे तो काम को ही पाएंगे हिंदुओं ने तो जगत के सृजन में ही काम को मूल माना सारी सृष्टि कामवासना का ही फैला क्या चाहे कोई धन चाहता हो चाहे कोई पद चाहता हो शाह मात्र अपने मौलिक रूप में कामना है काम वासना है धन भी इसीलिए चाहा जाता है पद भी इसीलिए चाहा जाता है। ये प्रकरांत से अलग अलग द्वारों से एक ही वासना की तरफ ले जाते हैं तो जिसमें काम वासना पर विजय पाली उसने सभी वासनाओं पर विजय पाली। ली वासना क्या है अगर हम वैज्ञानिकों से पूछे तो वो कहते हैं आदमी के जीवन में दो बातें बहुत आधारभूत है एक तो जीवन बचना चाहता है करना चाहता है जीवन नष्ट नहीं मानना चाहता जीवे है मैं जीऊं, अकारण, इसका कोई कारण नहीं है अगर कोई आपसे पूछे आप क्यों जीना चाहते हैं तो आप कोई कारण नहीं बता सकेंगे जीना चाहते हैं ये अकारण है बस ऐसा है ये वैसे ही अकार जैसे 100 डिग्री पर पानी गर्म होकर भाव बन जाता है। अगर हम पूछे कि क्यों 100 डिग्री पर भाप बनता है 90 डिग्री पर बनने में क्या अर्जन थी या एक सौ दस डिग्री पर बनता तो क्या अर्जा हो जाता है? अगर हम वैज्ञानिक से पूछे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर ही पानी क्यों बनता है नहीं है। बनता है क्यों का कोई सवाल नहीं ठीक ऐसे भी जीवन जीना चाहता है क्यों का कोई सवाल नहीं जो भी है वो मिटना नहीं चाहता होने में ही बने रहने की कामना छुपी इस कामना के दो रूप हो जाते आप भी होना चाहते हैं, रहना चाहते है बचना चाहते हैं, अमृत की आकांक्षा मनो मिटे ऐसा गहरे में खिपा है इसलिए आदमी सब तरह से अपनी सुरक्षा करते लेकिन व्यक्ति की मृत्यु तो होगी कितने भी उपाय हो कितनी सुरक्षा हो व्यक्ति मरेगा क्योंकि व्यक्ति का जन्म होता है लेकिन व्यक्ति के भीतर जो जीवन है वो बच सकता है आपकी लहर मरेगी लेकिन आपके भीतर जो सागर है जीवन का वो बच सकता है काम वासना उसी जीवन की बचने की चेष्टा है आप मुठ जाएंगे लेकिन आपसे भीतर जीवन निकल के नए रूप ले लेगा और इसके पढ़ने की आप मिटे आपके भीतर जो जीवन की धारा छिपी है वो नए शरीर खोज लेगी आप खो जाएंगे लेकिन आपका कुछ मौलिक अस्तित्व का हिस्सा आपके जीवन धारा का कोई अंश आपके बच्चों में बच्चों के बच्चों में यात्रा करता है कामवासना जीवन को हर हालत में बचाने की आकांक्षा का हिस्सा है ऐसा मनुष्य में ही है ऐसा नहीं समस्त जीवन में है वृक्ष भी अपने बीजों को सुरक्षित भूमि तक पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर आप वृक्षों को अध्ययन करें तो खतुद हो जाएंगे बड़े वृक्ष अपने बीजों को अपने से दूर पहुंचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगर बीज वृक्ष के नीचे ही गिर जाए तो बड़े वृक्ष के नीचे उनके अंकृत होने का उपाय नहीं उसकी छाया में वे मर जाएंगे आपने सेमर का फूल देखा आपने कभी सोचा ना होगा कि बीज में सेमर की रुई क्यों चिपकी होगी वो उस वृक्ष की कोशिश कि रुई के कारण हवा के झोंके में बीज दूर चला जाए नीचे गिरेगा तो नष्ट हो जाए बीज को दूर पहुंचाने की कोशिश है वो की रुई है बीज न हो सकेगा रुई के सहारे उड़ जाएगा दूर गिरेगा कहीं जाकर हो सकेगा और इसीलिए एक वृक्ष करोड़ बीच पैदा करता है एक व्यर्थ चला जाएगा दो व्यर्थ चले जाएंगे से अगर एक भी अंकुरित हो गया तो जीवन पल्वित होता है मैं तो एक मछली के जाति के संबंध में अभी पढ़ रहा था वो मछली का जीवन बहुत थोड़ा है लेकिन अपने जीवन में वो मछली दस करोड़ अंडे देखे और 10 करोड़ अंडे और उस मछली के अंडों का जीवन बड़ा संकटपूर्ण 10 करोड़ अंडों में से दो ही मछलिया पैदा होगा गई आदमी के भीतर बीच बढ़ रहे है आप एक पुरुष चार पांच अरब बच्चों को जन्म दे सकता है एक संभग में लाखों जीवन उपयोग में जो सभी जीवन बन सकते थे लेकिन जीवन में आपके दस पाँच बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा हो पाएंगे जीव शास्त्री कहते हैं कि जीवन बचने की आकांक्षा के कारण कोई भी अवसर खोना नहीं चाहता और इतनी विपुलता से अपने को फैलाता है कि अगर हजारों लाखों मौके भी व्यक्त चले जाएं तो भी जीवन बचा रहे है। जीवन की बचने की ये आकांक्षा ही आपको काम वासना जैसी मालूम पड़ती है ये गहरी से गहरी है इससे ही आप जन्मे हैं से ही जीवन आप से जीने के लिए आतुर आतवासना के द्वार से जीवन में आपने प्रवेश किया और उसके पहले कि आप की आपकी देह व्यर्थ हो जाए वो जीवन जो आपने आवास बनाया था आवास बनाने की कोशिश करता है, इसलिए काम वासना उदान है केवल उपाय के को पकड़ पकड़ लेती है वो आपसे बैठ आपके सब संकल्प ब्रह्मश्री के लिए हम आप सब कोई बड़ी आपको खींचे लिए और आप बह जाते इतनी मौलिक है काम बासना और समझ अध्यात्म खोज इस काम वासना के क्योंकि ये जो जीवन की धारा है अगर ये बाहर की रहती रहे तो नए देह नए शरीर पैदा होते रहेंगे लेकिन जीवन की धारा अगर, अगर अपने पर तो आपका कर आत्मा इससे शरीर भी पैदा हो सकते हैं अगर ये बाहर जाए और इससे आपकी आत्मा की भी निखर के प्रकट हो सकती है अगर ये भीतर आए यही धारा बाहर जाकर नए शरीरों का जन्म बनती है यही धारा भीतर जाकर आपका नया जन्म बनती है जिस व्यक्ति की कामवासना खी हो जाती है अंतर हो जाती है, वो द्विज हो जाता है उसका नया जन्म हो गया एक जन्म जो तो मिलता है मां बाप से वो शरीर का जन्म है और एक जन्म आपको स्वयं अपने को देना पड़ता है वो आत्मा का जन्म इसलिए समस्त धर्म काम वासना के प्रति अति उत्सुक है क्योंकि वही मूल शक्ति है जिसका उपयोग किया जा है अगर आप शक्ति के निर्माण में ही लगे रहे तो जिस शक्ति से आपका पुनर्जन्म हो सकता है, नौ जन्म हो सकता है, और जिससे आप उसका अनुभव कर सकते थे जो अमृत है उससे आप वंचित हो जाएंगे अनेक जन्मों में आप भटकते रह सकते हैं जिस दिन यह धारा भीतर मुड़ जाएगी उसी दिन देह में भटकना बस को तो हमने आगमन से मुक्ति धारा बाहर तब तक, तक आपको बाहर रुकना पड़ेगा कठिन है इस धारा को भीतर की तरफ मोड़ना लेकिन असंभव नहीं और कठिनाई भी ना समझे की वजह समझ पूर्वक इस धारा को भीतर ले जाया जा, जा सकता है। जीवन की सभी शक्तियां और काम में आ जाती आज से पहले इस सदी के पूर्व काश में बिजली चमकती थी के भय का कारण थी डर पैदा होता था उसकी कड़क उसकी चमक घबरा छाती को डमाडोल कर जाती थी आदमी सोचता था कि परमात्मा नाराज है और हमसे कोई पाप कोई भूल हुई है इसलिए ये बिजली कड़का के हमें डराना। इंद्र का वज्र इंद्र का शस्त्र समझी जाती थी फिर हम बिजली को समझ पाए कि वो क्या है हमने उस शक्ति के राज को समझ लिया आज उसी बिजली से कोई भय नहीं रहा आज वही बिजली बंधी हुई घर घर में प्रकाश दे रही आज वही बिजली बंधी हुई हजारों यंत्र चला रही आज वही बिजली जीवन की सहयोगी हो गई ज्ञान विजय अज्ञान पराजय अज्ञान में शक्ति से डर लगता है ज्ञान में वही शक्ति शरीर और सेव हो जाती है भी नहीं है कि लोगों ने भीतर की विद्युत को नहीं बांध लिया और ऐसा भी नहीं है कि उस विद्युत को बांध कर लोगो ने उस विद्युत से भीतर के जगत में सेवा नहीं ले ली और जैसे बाहर की विद्युत बांध कर हमने बाहर प्रकाश कर लिया उस भीतर की विद्युत को बांध कर प्रकाश कर लिया गया है लेकिन एक कठिनाई बाहर का विज्ञान सामूहिक संपत्ति बन जाता है एक बार जान लिया गया की बिजली को कैसे पैदा किया जाए जान लिया गया कि बिजली से कैसे उपयोग दिया जाए तो फिर हर आदमी को खोजना नहीं पड़ता सूत्र जाहिर हो गए उनकी शिक्षा दी जा सकती है तो हर आदमी को एडिशन होने की जरूरत नहीं है फिर एक साधारण सा इंजीनियर भी सभी काम कर देता है वो कोई एडिशन नहीं है उसमें कुछ खोजा नहीं उसका कोई बड़ा ज्ञान भी नहीं लेकिन जानकारी फिर टेक्नीशियन जो की इंजीनियर भी नहीं है वो भी बिजली का काम कर देता है उसे कुछ भी पता नहीं कि बिजली क्या है और उसे इत, इतना पता है कि उसका कैसे उपयोग किया जाए लेकिन भीतर के विज्ञान के साथ एक प्रश्न यही है नियम खोज लिए जाएं तो भी सार्वजनिक नहीं हो पाते हो नहीं सकते उनका स्वभाव ऐसा है बुद्ध को पता है कृष्ण को पता है महावीर को पता है की भीतर की ये जो ऋतु है काम ऊर्जा सेक्स की ये कैसे जाए धारा बदली जाए कैसे उसे अपने अनुकूल कैसे उससे भीतर प्रकाश पैदा किया जाए कैसे भीतर शुद्ध का उपयोग किया जाए कैसे भीतर के जीवन को पाने के लिए ये मार्ग बन जाए सब उन्हें पता है और वे कहते भी है लेकिन फिर भी आप इंजीनियर या टेक्नीशियन की तरह उसका उपयोग नहीं कर पाते भीतर के विज्ञान के संबंध में एक मौलिक बात है तो आपको एडिशन पड़ेगा बुद्ध बनना पड़ेगा क्राइस्ट बनना पड़ेगा उसके लिए आप उसका उपयोग न कर सकेंगे क्योंकि आपके भीतर की घटना है मात्र सूचना और जानकारी होगा अनुभव ही वहां मार्ग बनेगा संसार के संबंध में सूचना काफी है अध्यात्म के संबंध में अनुभव जरूरी है संसार के संबंध में जो भी हम जानते हैं उसमें प्रयोगशालाएं बढ़ा हो सकती है अध्यात्म के संबंध में आप ही प्रयोगशाला है और भी जटिलता है आप ही है प्रयोग करने वाले आप ही है प्रयोगशाला आप ही है उपकरण प्रयोग के आप ही हो शक्ति पर प्रयोग होना है और आप ही है जो अंततः इस प्रयोग से रूपांतरित होंगे वहाँ आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं है इसलिए जटिलता बढ़ जाती है। जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता हो तो पत्थर अलग होता है जिसको मूर्ति बनाने शेणी अलग होती है जिससे मूर्ति बनाने मूर्तिकार अलग होता है जिसको मूर्ति बनानी खरीदार अलग होता है जो मूर्ति खरीदेगा अध्यात्म की इस मूर्ति कला में आप ही सब कुछ है आप ही हैं पत्थर जिसकी मूर्ति बननी है। आप ही हैं छेनी जिससे मूर्ति बनाई जानी है। आप ही हैं कलाकार जिसको मूर्ति बनानी और आप ही हैं ग्राहक खरीदार वहां सभी कुछ आप हैं इसलिए जटिलता बढ़ जाती है उन गहरी हो जाती लेकिन फिर मूर्तियां बन गई है फिर तो भी हमने बुद्धों को देखा और जाना है। और जो एक में हो सकता है सभी में हो सकता है सूत्र दृष्टि से समझने की कोशिश करें और ख्याल रखें की काम ऊर्जा उसकी है लड़ने से नहीं जीतेंगे से जीतेंगे लड़ तो इतना समझ समझदार लड़ते नहीं समझने की कोशिश करते जितना जान लेते हैं वे उतने ही नहीं नहीं नहीं नहीं। बैकन ने कहा है ज्ञान शक्ति है विज्ञान के लिए कहा था लेकिन अध्यात्म के लिए भी शक्ति है ज्ञान शक्ति है जिस शक्ति को आप जानते नहीं उससे आप परेशान होंगे अनजान में जो भी करेंगे उससे और जटिलताएं बढ़ जाएंगी ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो काम ऊर्जा के संबंध में कुछ न कुछ न करता बिल्कुल मुश्किल बुरे से बुरा आदमी अनौक आदमी थी, कामुक आदमी थी, काम वासना के संबंध में कुछ न कुछ करता रहता रोकने की कोशिश करता है संभालने की कोशिश करता है, इस तो सारी कोशिश में वासना विकृत हो जाती है सुधरती नहीं बदलती नहीं हो सारी दुनिया कुछ से भरी हजारों रूपों में काम का रूप ले लेती है। द्वारा किए गए काम ऐसा है जो के संबंध में कुछ वो बिजली किसी उपकरण उससे आशा है कि वो और बिगाड़ देगा अच्छा वो छू जब तक समझ ना लो ठीक अनि शक्ति से आत्मा का जन्म हो सकता था भी हो सकता है और बहुत लोग आत्मघाती हो जाते हैं। अगर हम लोगों की मानसिक दुखतियों का अध्ययन करें तो हम पाएंगे उनके मूल में काम वासना के साथ किया गया अज्ञान पूर्ण कार्य फ्रायड के गहरे अध्ययन के बाद जाहिर आदमी की सौ निम्न बीमारियों के मामले की विकृति होती हो तो जाती है और तब सब नष्ट हो जाता है हजार तरह के पागल पंथे हजार तरह के मानसिक हजार तरह की मानसिक चिंताएं तो रूप कुछ भी हो उनके गहरे में काम वासना होती है और काम इसलिए उनके गहरे में होती है की आपने कुछ करने की कोशिश की संबंध में जिसका आपको कोई भी पता नहीं और काम वासना जीवन का आधा जानकारी उसकी समझ उसका तीन बातें स्मरण रखें फिर उन सूत्र में अंतार लिएना स्वाभाविक है उसे स्वीकार करना अस्वीकार करने से वह अस्वाभाविक हो जाए अस्वाभाविक रूप पैदा हो जाएंगे स्वाभाविक काम वासना को बदलना आसान है अस्थ को बदलना बहुत कठिन की एक पुरुष एक स्त्री में आकर्षित हो रहा है ये स्वाभाविक है आसान लेकिन सारी दुनिया में होमोसेक्सुअलिटी है कि एक या एक स्त्री में उत्सुक हो जाती है इस काम वासना को बदलना कठिन ये विकृत है ये अस्वाभाविक बदलाह हाँ बहुत मुश्किल हैलिटी को बदलना आसान है क्योंकि स्वाभाविक प्राकृतिक होर्मोसेक्सुअलिटी को बदलना अति कठिन क्योंकि अप्राकृतिक है इस तरह के हजार हजार रूप आदमी को पकड़े हुए एक आदमी प्रेम करता है उसको पास लेना चाहता है चाहता है। स्वाभाविक है। इस स्वाभाविक वासना को बदलना आसान है। लेकिन एक आदमी किसी को प्रेम नहीं करता किसी को निकट नहीं लेता लेकिन भीड़ वीर भड़क के मे अगर स्त्री मिल जाए तो धक्का मार के निर्धारित हो जाते आदमी की कामवासना को बदलना बहुत मुश्किल है ये विकृत है ये स्वाभाविक जिससे प्रेम हो उसे मुकट लेना स्वाभाविक है लेकिन जिससे प्रेम उसको धक्का मार के चले जाना रोग है इसकी बदलाव ज्यादा मुश्किल पड़ेगी। उसकी बदलाहट के लिए अच्छा हो जाएंगी लेकिन एक आदमी क्यों किसी स्त्री को भीड़ में धक्का मारने में उसको हो जाता है शायद किसी स्त्री को पास लेने का जो मन था वो उसने दबा लिया है रोक लिया है। वो दबा हुआ झरना आप कहीं से भी फूट के उड़ा तो पहली बात तो ये ख्याल रखना कि स्वाभाविक कामवासना ठीक है उससे आगे की यात्रा सीधी है अस्वाभाविक कामवासना वासना खतरनाक है उससे सावधान रहना उससे बचना दूसरी बात ख्याल रखना कि स्वाभाविक कामवासना को सिर्फ भोगना ही मत भोग के साथ साथ उस पर ध्यान भी करना क्योंकि वासना में दंस नहीं मूर्छित वासना में दंस है अगर आपको लगता है कि मन को काम पकड़ता है तो भोग में उतरना लेकिन पूर्वक उतरना ध्यान रखना क्या हो रहा है ध्यान रखना क्या मिल रहा है ध्यान रखना की कौन से सुख की कौन से आनंद की कौन सी शांति की उपलब्धि हो रही ध्यान पूर्वक भोग में ताकि भोग के गहरे रहस्य आपके ध्यान में समाविष्ट हो जाएं वही आपकी समझ बनेगी और तीसरी बात इस बात की भी खोज जारी रखना कि जो सुख या शांति की झलक मिलती है वो वस्तुतः काम वासना के कारण मिलती है या कारण कोई और स्वाभाविक वासना हो ध्यान पूर्वक वासना हो तो ये तीसरी बात भी आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी और पता चल जाएगी कि काम वासना के कारण सुख और आनंद की प्रतिधि नहीं होती इसको जो जानते हैं उन्होंने काकताली न्याय कहा काक ताली न्याय का मतलब होता है कि आप एक वृक्ष के नीचे बैठे है और एक कौ ने आवाज दी। कौए की आवाज के साथ संयोग के बाद वृक्ष से फल टपक के आके पास देगा तो आपने समझा कि कौए की आवाज के कारण फल गिरा न्याय है कोई कौए की आवाज से फल नहीं गिरा कौए की आवाज से फल के गिरने का कोई अनिवार्य संबंध नहीं लेकिन जटिलता और बढ़ जाएगी कि जब भी आप कौए की आवाज सुने तभी अगर फल गिरे तब बहुत मुश्किल हो जाएगी आपने सुनी होगी उस बुढ़ी औरत की कहानी जिसके मुर्गे के बांग देने पर रोज सुबह सूरज उगता था एक दिन की बात हो तो संयोग भी मान ले वर्षों का अनुभव था कि जब भी मुर्गा बांग देता सूरज उगता उस बूढ़ी औरत ने मान रखा था कि मेरा मुर्गा जिस दिन बांग न देगा उस दिन सूरज नहीं हो गांव से झगड़ा हो गया, हो गया है तो उसने कागज छठा तुम्हें मैं मजा चखाती हूँ मैं अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गाँव चले जाती तब तुम्हें पता चलेगा जब अंधेरे में भटकोगे और तरफ हो और जब सूरज नहीं उगेगा तो दूसरे गांव में चली गई और जब मुर्गे ने दूसरे गांव में बांध भी सूरज उगा उसने कहा अब समझेंगे ना समझे उस गाँव की क्या हालत हो रही होगी आप तो यहाँ जहा मेरा मुर्गा वहां सूरज का उगना होता यह काली न्याय है काम वासना के संबंध में यही हो रहा है काम वासना से जो सुख मिलता है उसमें उतना ही संबंध है जितना मुर्गे की बाघ और सूरज के उगने में काम वासना से सुख नहीं मिलता न मुर्गे की आवाज से सूरज उगता है लेकिन कोई और गहरे कारण से सुन की प्रती होती है उसका आपको पता हो जाए तो फिर ये भ्रांति टूट जाएगी कि मुर्गे की आवाज से सूरज उग रहा है और फिर सूरज उगाने के लिए मुर्गे की आवाज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं फिर सूरज आपका मुर्गे की आवाज के बिना भी उग सकता है काम की तृप्ति में जो सुख मिलता है उसका मौलिक कारण काम नहीं उसका मौलिक कारण ध्यान समाधि काम वासना की शिखर पर एक क्षण को मन शून्य हो जाता है इस शून्य होने के कारण आपको सुख की झलक मिलती है शून्य हो जाता है आप तो काम वासना में इतने तल्लीन हो जाते हैं काम करत्य में और कीरणा में इतने तल्लीन हो जाते हैं जितने आप किसी में तल्लीन नहीं होते उस तल्लीनता के कारण मन शांत हो जाता है मन के शांत होने के कारण सुख की झलक मिल जाती है अगर आप किसी और काम में भी इतने ही तल्लीन हो जाए तो आप पर काम वासना की पकड़ छूट जाएगी इसलिए जो लोग स्रष्टा थे जो कुछ सृजन कर सकते हैं उनको काम वासना ज्यादा नहीं पकड़ती तो इसलिए सृष्टा पुरुषों के साथ स्त्री कभी प्रसन्न नहीं होती सुखरात है तो उसकी स्त्री सुखरात से प्रसन्न नहीं हो नहीं सकती क्योंकि सुखरांत इतना लीन हो जाता है दर्शन के चिंतन में की काम वासना उसकी छीनी हो गयी उसी लीनता से उसे वो सुख मिल जाता है जो काम वासना से मिलता था एक चित्रकार अपने चित्र बनाने में अगर लीन हो जाए तो उसके मन को काम वासना नहीं पकड़ती एक मूर्तिकार अपने मूर्ति को बनाने में लीन हो जाए तो उसकी काम वासना छीन हो जाती इस छीन होने का कारण ये नहीं कि वो कोई ब्रह्मचर्य साध रहा है इसका कारण यह है कि उसका सूरज पुराने मुर्गे की बांध के बिना उगने लगा वो जो क्षण आता था मौन का काम के द्वारा अब वो मूर्ति में ही निर्माण करने में आने लगा अगर आप अपने गीत में डूब जाएं अपने नृत्य में डूब जाएं अपने ध्यान में डूब जाएं तो आपको पता चल गया कि सूरज के उगने का मुर्गे की बांह से कोई संबंध नहीं ये सूरज और तरह से भी उग सकता है ये तीन बातें ख्याल रखे स्वाभाविक हो काम ध्यान पूर्वक हो कर, और सतत ये खोज बनी रहे कि जो गहरे में शांति की प्रती होती है वो काम वातावरण के कारण होती है या कारण कोई और है जिसका हमें पता नहीं जिस आपको वो कारण साफ हो जाएगा उस कारण का सीधा ही उपयोग किया जा सकता है ध्यान समाधि योग सब उसी कारण पर खड़े योग ने उस कारण को खोज लिया है सीधा इसलिए लोग कहते हैं कि जब तक आप ब्रह्मचरी को उपलब्ध होंगे तब तक योगी न बन सकेंगे और मैं कहता हूँ जब तक आप योग को उपलब्ध न होंगे ब्रह्मचरी उपलब्ध नहीं हो सकता इसलिए मैं ब्रह्मचरी को योग की शर्त नहीं बनाता ब्रह्मचरी को मैं योग का परिणाम कहता हूँ कॉन्सिक्वेंस आपसे नहीं कहता कि ध्यान अगर आपको करना है तो पहले साध हो, जो कहते हैं उन्हें पता नहीं कि वो क्या कह रहे हैं मैं आपसे कहता हूँ आप ध्यान साधो ब्रह्मचरी की चिंता मत करो जब ध्यान में आपको काम वासना से मिले सुख से गहन सुख का अनुभव होने लगेगा उस दुनिया की कोई ताकत आपको काम वासना में जाने की सहमर्थ नहीं रहती दुनिया में मेहतर सुख के लिए छोटे सुख छोड़े जा सकते हैं बड़े आनंद के लिए छोटे आनंद छोड़े जा सकते हैं, लेकिन बड़े आनंद का कोई अनुभव होना चाहिए आपके हाथ में कंकड़ पत्थर है और मैं आपसे तुम छोड़ दूँ? कुछ तो है हाथ में कंकड़ पत्थर भी सही हाथ भरा है तो भी तो अच्छा लगता है खाली हाथ में बेचे नहीं होते आप छोड़ने को राजी ना होंगे और कंकर पत्थर रंगीन है और हीरो का ख्याल देते हैं लेकिन अगर मैं एक हीरा आपके सामने रखता तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके हाथ के कंकर पत्थर छूट गए अब कब आपने हीरे पर मुट्ठी बांध ली और क्या फिर आप लोगों से कहते फिरेंगे कि मैं महात्यागी हूं मैंने कंकर पत्थर छोड़ दिए पता ही नहीं रहेगा आपको कि आपने कंकड़ पत्थर छोड़े वो छूट गए ध्यान आपको उस हीरे को शुद्धता में दे देता है जो काम वासना में बड़ी मुश्किल से जिसकी झलक और बड़ी अशुद्ध झलक कभी कभी मिलती है वो शुद्धतम हीरा जब हाथ में हो जाता है इस अशुद्ध की खोज बंद हो जाती है अब तो उस खाई को पार कर चुका है जो मानवीय वासनाओं के द्वार को घेर कर खड़ी अब तो काम और उसकी दुदान सेना पर विजय पा चुका है तूने अपने हृदय से अशुद्धियों को निकाल दिया है और करुषपूर्ण वासनाओं से अब वह मुक्त है लेकिन ओ गौरवशाली योद्धा तेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है पवित्र द्वीप को घेरने वाली दीवार को और ऊंचा उठा यही वह बांध होगा जो तेरे मन की उस मत और संतुष्टि से रक्षा करेगा जो बड़ी उपलब्धि के विचार ऐसी उत्पन्न होगी काम पर विजय पाना अति कठिन है इसलिए जो विजय पा लेते हैं वे बड़े मद से भर जाते हैं ब्रह्मचरी का एक तो मध है काम वासना का मध है तो आपने सुना होगा कि काम वासना से भरा हुआ आदमी मूर्छित होता है मद मत होता है लेकिन क्या कभी आपने सुना कि ब्रह्मचरी जब उपलब्ध होता है तो काम वासना से भी बड़ा मद आदमी के मस्तिष्क को घेर लेता है इतनी कठिन है ये विजय कि जब विजय मिलती है तो आदमी नाच उठता झूम उठता है एक बड़ी गहन सूक्ष्म अहंकार की भावना जाती ब्रह्मचरी पा लिया कि मैंने कामवासना जीत ली कि अब मैं विजेता हूं और ये युद्ध सबसे बड़ा है महावीर ने कहा सारी पृथ्वी को जीत लेना आसान लेकिन इस भीतर की काम वासना को जीतना कठिन है तो सिकंदर अगर अकल जाता हो दुनिया को जीत कर जो कि इतना कठिन नहीं तो ब्रह्मचारी को अकड़ नहीं आती होगी जो कि सिकंदर से भी ज्यादा कठिन काम कर चुका है दुनिया को जीतना तो रूपों को जीतना है काम वासना को जीतना दुनिया के रूप को जिस वासना से पैदा होते उस मूल स्रोत को जीत लेना है दुनिया जिससे निर्मित होती है उस शक्ति को जीत लेना निश्चित ही गहरा मत पकड़ लेता और ये सूत्र कहता है कि काम वासना को तूने जीत लिया लेकिन ध्यान रखना तेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ अब तू एक खतरे के द्वार पर फिर खड़ा हो गया जहां ये विजय तेरा मत बन सकती है अब तू इस डूब के आसपास ये जो छोटा सा महासागर में एक द्वीप निर्मित हो गया है तेरे ब्रह्मचरी का जगत तो काम वासना का सागर इसमें तूने एक छोटा सा द्वीप निर्मित कर लिया एक आइलैंड। लेकिन ये चारों तरफ जो सागर है तेरे द्वीप को किसी भी क्षण डुबा ले सकता है अगर तू मध्य से भर गया तो ये सागर तेरे द्वीप को डुबा ले सकता है वापिस पवित्र द्वीप को घेरने वाली दीवार को उठाने में लग अभी काम बाकी है यही वह बांध होगा जो तेरे मन की उस मद और संतुष्टि से रक्षा करेगा जो बड़ी उपलब्धि के से उत्पन्न होती। मद और संतुष्टि दो खतरे एक तो इस बात का मद की पा जो पाना अति कठिन था मिल गया जिसकी खोज थी जन्मो जन्मो ऐसी जिसको हजारों बार कोशिश करके भी नहीं पा सके थे वो पा लिया गया है एक मत अहंकार अस्मिता और उससे भी खतरनाक एक और बात है एक गहरी संतुष्टि एक कंटेंट के ठीक पहुंच गए मंजिल आ मंजिला अब कुछ करने को ना ये संतुष्टि भी कर रहा है क्योंकि तब विकास बंद हो जाता है जहां संतोष वहां विकास समाप्त इसलिए जहां आगे विकास हो ही ना वहीं संतुष्ट होना उसके पहले संतुष्ट बंद हो पर जाना परमात्मा हो जाने के पहले सब संतोष खतरनाक है क्योंकि उसका मतलब है कि जहां आप संतुष्ट हुए वहीं बैठ गए परमात्मा होके ही संतुष्ट होना क्योंकि फिर बैठने में कोई हर्ष नहीं क्योंकि चलने को कोई जगह ही ना खी लेकिन उसके पहले चलने को जगह बाकी है जहां जहां संतोष वहां वहां खतरा है असंतोष को जगाए रखना एक ब्रह्मचरी जब उपलब्ध होता है तो बड़ी गहरी तृप्ति मिलती है रुआ रुआ जैसे तृप्त हो जाए कुछ पाने को ना बचा ऐसा लगना लगता है ये भ्रम है अभी पाने को बचा है अभी पाने को बहुत बचा है ये तो जो पाया है ये केवल शक्ति है जिसका उपयोग करना है अब जो असली पाने को है उसके लिए ये तो ऐसे है कि एक आदमी ने धन कमा लिया और त्रप्त होकर बैठ गया तिजोड़ी के पास धन का मूल्य नहीं है कोई अगर उसका उपयोग न किया जा सके धन का तो मूल्य ही यही है कि जो खरीदना था आप खरीदा जा सकता है शक्ति पास लेकिन आप देखते हैं कि अधिक लोग धन कमाके तिजोरी के, के रक्षक हो जाते मूलता है क्योंकि धन कम ही इसलिए था कुछ वासनाएं त्रप्त करनी थी इस धन के बिना नहीं त्रप्त हो सकती थी इस धन से अब तृप्त हो सकती है लेकिन धन कमाते कमाते भूल ही जाता है आदमी कि धन किस लिए कमा रहा है आखिर ऐसा लगने लगता है धन के लिए ही कमा रहा है और तब धन की तिजोरी के पास संभल कर बैठ जाता है फिर रक्षक हो जाता है धनपति अक्सर पहरेदार से ज्यादा नहीं होते और ये बड़ी मूर्ता है ये तो सारा जीवन व्यर्थ गया ये हम भूल ही गए की कि किस लिए ये तो साधन हो साधया तो आपकी तिजोड़ी में सोने की ईटे रखी है कि मिट्टी की कोई फर्क नहीं पड़ता आपको पहरा देना अगर किसी धनपति की तिजोड़ी को रातों रात उसके सब सोने की मिट्टी में रख दी जाए तो भी कोई उसको पता कर नहीं चलना चाहिए वो अपनी जोड़ी पर पैसा देता है और उतनी आनंदित रहेगा क्योंकि सोने और मिट्टी में फर्क तो तब है जब उपयोग करना हो अन्य क्या फर्क है ये जो ब्रह्मचरी की अवस्था उपलब्ध हो तो धनपति जैसी कृपण था अगर आप तृप्त हो ब्रह्मचरी शक्ति है साधन है साध्य नहीं साध्य तो ब्रह्म है इस ब्रह्मचरी से मिली शक्ति का उपयोग हो सकता है यार। अब आपके पास वो ताकत है वो गति है वो यान है वो नाव अब आपके पास है जिसमें बैठ के दूसरे किनारे जा सकते है इस नाव की पूजा मत करने लगना बैठ के इसी किनारे पर इस नाव को सजा के और उत्सव मत मनाने लगना तुरप्त मत हो जाना है नाव मिल गयी क्योंकि नाव के मिलने से क्या होता है नाव में यात्रा करने से कुछ होता है ब्रह्मचर्य हो इसलिए सूत्र कहता है कि मद और संतुष्टि से रक्षा करने की जरूरत है अहंकार का भाव काम को बिगाड़ के धर देगा अतः मजबूत बांध बना नहीं तो कहीं लड़ाकू लहरों की भयानक बात जो महान संसार के माया के समुद्र से आके उसके किनारों पर चढ़ाई और चोट करती है यात्री और उस द्वीप को ही ना निकल जाए हाँ यह तब भी घटित हो सकता है जब विजय उपलब्ध हो गई हो यह तब भी घटित हो सकता है जब विजय उपलब्ध हो गई हो जरा सी गफलत और विजय भी पराजय में परिवर्तित हो सकती है जरा सी चूह जरा सी भूल और ठेठ आखिरी क्षण में भी वापिस लौटना हो सकता है जब तक साध्य ही न मिल जाए तब तक, तक लौटना होता है जब तक साधन हाथ में है, तब तक साथ खोया जा सकता है और कई बार तो इसी ख्याल से कि सब मिल गया जो मिला था वो खो जाता है तो एक ख्याल तो साधक को निरंतर ही मन में बनाए रखना चाहिए कि कहीं भी त्रप्त नहीं होना है तरप्ति की एक जलती लहर भीतर बनी ही रहे एक लपट और, और, और रास्ता थी बाकी एक दिन जरूर ऐसा आता है कि रास्ते सब समान कर जाते है। उस दिन फिर अतरप्ति का कोई कारण नहीं रह जाता लेकिन ध्यान रखना कि उस जगहों की पहचान क्या है थोड़ी जटिल है बात कैसे पहचानेंगे कि वो जगह आ गई जहाँ अब तृप्ति का कोई कारण नहीं जिस दिन तृप्ति का भी कोई कारण न रह जाए उस दिन समझ लेना कि अब तृप्ति का भी कोई कारण नहीं इसलिए जटिल जहां न मन में तृप्ति रह जाए नृप्ति समझना की मंजिल आ गई अगर तृप्ति भी मालूम पड़ रही हो तो समझना की अभी मंजिल नहीं आई कोई आता है मेरे पास और कहता है की ध्यान में बड़ी शांति आ रही तो दोस्तों मैं कहता हूँ अभी अशांति कायम नहीं तो शांति का अनुभव कैसे होगा शांति का अनुभव तो अशांति की पृष्ठभूमि में ही होता है जैसे कि काली लकीर खींचनी हो तो सफेद कपड़े पर खींचो सफेद लकीर खींचनी हो तो काले ब्लैक बोर्ड पर खींचो सफेद दीवार पर सफेद लकीर दिखाई पड़ेगी नहीं दिखाई पड़ेगी सफेद लकीर काली दीवार पर दिखाई पड़ सकती है। अगर आपको लगता है कि बड़ी शांति आ रही तो भीतर अशांति की दीवार अभी मौजूद है नहीं तो शांति दिखाई नहीं पड़ सकती उसका पता ही नहीं चलेगा शांति का पता चलना भी अशांत आदमी का ही हिस्सा है ये थोड़ा जटिल है मामला क्योंकि हमको लगता है की अशांत आदमी को अशांति का पता चलता है शांत आदमी को अशांति का पता चलता है लेकिन यह भी उसे इसीलिए चलता है कि उसे भी शांति का थोड़ा अनुभव नहीं तो उसको भी अशांति का पता नहीं चल सकता अगर आपको लगता है कि आप बहुत अशांत है तो इसलिए लगता है कि कभी किन्हीं क्षणों में शांति भी आपको मिलती नहीं तो तोलेंगे कैसे आपको लगता है कि आप बीमार हैं क्योंकि आपको स्वास्थ्य का अनुभव है थोड़ा सही और किसी आदमी को अगर पता चलने लगे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं तो समझना कि भी बी, बीमारी कायम है ये पता कैसे चलेगा परम स्वास्थ्य तो उसी दिन घटित होता है जिस दिन बीमारी का तो पता चलता ही नहीं स्वास्थ्य का भी पता नहीं चलता है क्योंकि तो स्वास्थ्य के पता चलने में भी दंश है पूर्ण शांति उस दिन घटित होती है जिस दिन शांति का भी पता नहीं चलता है। अगर आप बुद्ध से पूछें तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं शांत हूं वो कहेंगे कुछ पता ही नहीं चलता कि कि शांत हूं अशांत हूं कि शांति क्या अशांति क्या ये भी पता नहीं चलता कि मैं हूं कि नहीं कि मेरा होना क्या और मेरा न होना क्या कुछ भी पता नहीं चलता जब दिन कुछ भी पता नहीं चलता ये वो सुख दुख शांति अशांति द्वंद का जहा कोई अनु नहीं वहा मोक्ष घटित हो गया ब्रह्म उपस्थित हो गया जब तक आपको पता लगे कि तरप्ती तब तक, तक समझना कि अभी तृप्ति कायम है और अभी बैठ मत जाना अभी यात्रा जारी रखना जिस दिन तृप्ति ही मालूम न पड़े उस दिन अब को छोड़ा जा सकता है छू की गयी उस फिर कहीं जाने को न बचा आप पहुंच गए वहा जहा पहुंचना आपकी नियति थी हो गया वो घटित जो बीज आपने छिपा था वो पुल बन गया खुल गए फैल गए विस्तीर्ण हो गए ब्रह्म हो गए तेरा द्वीप हिरण की भांति है और तेरे विचार कुत्ते हैं जो जीवन की नदी की ओर उसकी यात्रा का पीछा कर उसकी प्रगति को अवरुद्ध करते हैं, उस हिरण के लिए शोक है जिसे भूख ते कुत्ते उसके ध्यान मार नाम की सरल स्थली पर पहुंचने के पहले ही पराजित करते हैं। जैसे कोई शिकारी शिकारी कुत्ते एक हिरण का पीछा कर रहे हैं। तो दौड़ दौड़ के उसके मार्ग को अवरुद्ध करते है वे चारों तरफ से घेर के उसे नष्ट कर देने की तैयारी करते हैं ये सूत्र उदाहरण के लिए कहता है कि तेरा ध्यान तो तेरा हिरण है और तेरे विचार हैं शिकारी कुत्ते जो तेरे ध्यान को सब तरफ से अवरुद्ध करते हैं अगर ध्यान को उपलब्ध होना हो तो इन स्वीकारी कुत्तों से छुटकारा चाहिए लेकिन हम ध्यान की भी खोज करते हैं और इन विचारों को भी अपना मानते हैं इसलिए बड़ी उपद्रव की बात है जिसे ध्यान चाहिए उसे विचारों से तादा तोड़ना है उसे धीरे धीरे कहना बंद करना चाहिए ये विचार मेरे है ध्यान के अतिरिक्त आपका कुछ भी नहीं है एक भी विचार आपका अपना है नहीं सब विचार उधार है मिले किसी क्योंकि शिक्षा से संस्कार से समाज से शास्त्र से कहीं से इकट्ठे हुए है धूल की तरह आप पे जम गए जमाए गए कोई बच्चा विचार लेकर पैदा नहीं होता ध्यान लेकर पैदा होता है कोई बच्चा विचार लेके पैदा नहीं होता है। लेकिन ध्यान लेके पैदा होता है विचार तो हम उसे देते हैं जरूरी है उपयोगी है विचार हम उसे देते हैं उसके ध्यान की क्षमता तो भीतर होती है विचार की पर चारों तरफ से जाती बड़ा होकर वो ये भूल ही जाता है कि उसके भीतर ध्यान का भी कोई केंद्र है ये विचार की परिधि से ही वो अपने को एक कर लेता है कहता है मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ जैन हूँ ईसाई हूँ सोशलिस्ट हूँ कम्युनिस्ट हूँ कुछ विचारों की परत से अपने को जोड़ लेता है कि ये मैं अड़चन खड़ी हो जाती है विचार की परत बाहर से आई है इसे स्मरण इस रखे ध्यान का खोजी कोई विचार आपका नहीं चेतना आपकी है चैतन्य आपका है ध्यान आपका है लेकिन विचार पर आए बारोट उधारे, उनसे अपना संबंध मत जोड़े क्योंकि उनसे संबंध जोड़ लिया तो फिर ध्यान से संबंध न जोड़ सकेगा ध्यान की तरफ चलने वाले व्यक्ति को विचार से अपना संबंध तोड़ लेना चाहिए और उसे तो एक ही बात ख्याल रखनी चाहिए कि जन्म के साथ जो मेरे भीतर था मात्र चेतन क्योंकि तो अगर चेतना न होती तो दूसरे विचार दे भी नहीं सकते थे आपको एक पत्थर को विचार देकर देखे एक जानवर को विचार देकर देखे तो जानवर थोड़े से विचार ले लेगा जितनी उसमें चेतना है पत्थर बिल्कुल ही नहीं लेगा क्योंकि तो उतनी भी चेतना उसमें नहीं आदमी विचार ले लेता है क्यूँकी चेतना उसके साथ से दर्पण लेकर पैदा होता है इसलिए धूल दर्पण तो इकट्ठी हो जाती इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन आपका ध्यान नष्ट नहीं होता वो आप में छिपा है जिस दिन भी इस पर्थ से आप अपने को अलग तोड़ लेते हैं और प्रती कर लेते हैं की विचार मेरे नहीं आप में से बहुत से लोग सोचते है ये शरीर मेरा नहीं ये शरीर मेरा नहीं ये शरीर मेरा नहीं मैं आत्मा हूँ उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा ज्यादा गहरा फायदा इससे होगा कि कोई विचार मेरा नहीं ये विचार भी कि शरीर मेरा नहीं ये भी आपका नहीं ये भी आपने सीखा है सुना है विचार मात्र से अपना संबंध विच्छिन्न कर ले और सिर्फ उस चेतन में ठहरने लगे जो विचार के पूर्व है और विचार के बाद है तो आप हिरण हो रहे शिकारी कुत्तों से बच रहे ये प्रतीति निरंतर भीतर बनी रहे कि कोई विचार मेरा नहीं विचार मात्र पराये हैं और बाहर से आए जो मेरे भीतर से आ रहा है वही मेरा है जो मैं जन्म के पूर्व था और मृत्यु के बाद भी रहूंगा वही मेरा है उस गहरे केंद्र के साथ अपने तादात्म को स्थापित करते चले तो आपके आसपास वो बांध खड़ा हो जाएगा जिस बांध से भीतर के इस कोमल वृद्ध की रक्षा हो सकती अन्यथा सागर इसे कभी भी डुबा नहीं सकता है और चारों तरफ विचार का सागर है सदगुरु मैं उसे कहता हूँ जो आपके विचार छीन ले आपको रिक्त कर दे खाली कर दे सदगुरु उसे नहीं कहता जो आपको और नए विचार दे, दे। उस तो आपका बोझ और बढ़ जाएगा वैसे ही आप काफी पीड़ित तो और परेशान थे ये विचार और आपको मुसीबत में डाल देंगे बुद्ध के पास एक युवक पहुंचा और उसने कहा कि मुझे कुछ सवाल पूछने तो बुद्ध ने कहा सवाल के जवाब अगर मैं दूंगा तो मैं तेरे बोझ को और बढ़ा दूंगा अगर तू बोझ ही बढ़ाने आया हो तो बात और अगर तू बोझ हल्का करना चाहता है तो न तो पूछ और न उत्तर मार्ग मेरे पास चुपचाप चापी साल भर रुक, साल भर मौन हो साल भर ध्यान कर, साल भर सवाल जवाब नहीं साल भर वाणी का उपयोग नहीं साल भर शब्द का संबंधित और दे फिर साल भर बाद पूछना फिर मैं तुझे उत्तर दे दूंगा जब ये बात बुद्ध ने कही इस युवक को उसका नाम था मोलूम प्रपुत्र तो सारी पुत्र एक दूसरा संन्यासी बुद्ध का एक वृक्ष के नीचे बैठा था पास में ही वो खिलखिला से कहा सावधान मौलम पुत्र बोला कुछ समझ नहीं पड़ता मामला क्या है हंसते क्यों हो सारी पुत्र ने कहा कि फसम अगर पूछना हो तो अभी पूछ लेना हम भी ऐसे ही फंस गए आए थे पूछने इस आदमी की बात मान ली चुप होकर बैठ गए साल बीत गयी प्रश्न भी खो गए वो भी अशांति के हिस्से थे फिर आदमी कहता पूछ। ना बचा कुछ पूछना हो अभी पूछ लेना साल भर का आश्वासन झूठ है ने कहा मैं आश्वासन देता हूँ मैं मजबूत रहूंगा आश्वासन पर अब तुम ही न पूछो बात और मौलम पुत्र चुप रहा ध्यान किया मौन रहा विचार से संबंध तोड़ा चेतन से संबंध जोड़ा जाना कि मैं वही हूँ सिर्फ होना मात्र हूँ बाकी सब जो ख्याल है शब्द है प्रत्यय है धारणाएं है वो मेरे चारों तरफ धूल की तरह जम गई वो वस्त्र से ज्यादा नहीं है जैसे वस्त्र के भीतर नग्न देह ऐसे विचारों के भीतर नग्न चेतना साल बीता वो भूल ही गया कि पूछने का दिन करीब आ गया लेकिन बुद्ध न भूले साल भर बीतने पर ठीक उसी दिन उसी मुहूर्त में ने साल बीत गया अब तू खड़ा हो जा और पूछ ले क्या पूछना मौलम पुत्र हंसने लगा उसने कहा वो सारी पुत्र क्यों हंसा था अब मैं भी जानता हूँ पूछने को कुछ भी नहीं बचा और उत्तरों की अब कोई जरूरत नहीं क्योंकि सब उत्तर बाहर के हैं और भूल जम जाएगी चेतन से संबंध विचार से संबंध विच्छेद यही बांध बनेगी आखिर चारों का हे सुख दुख के विजेता इसके पहले कि तू ध्यान मार्ग में स्थित हो और उसे अपना कहे तेरी आत्मा को पके आम जैसा होना है दूसरे के दुखों के लिए उसकी चमकदार व सुनहले गुदे की तरह और अपनी पीड़ा व शोक के लिए उसकी पथरीली गुछली की तरह जीवन का एक सामान्य प्राकृतिक नियम और वृत्ति है कि हमें अपने दुख से पीड़ा होती है और दूसरे के सुख से सहज ऐसा है आप कितने बताते हो दूसरे के सुख सुख झूठा होता है गहरे में पीड़ा होती है अगर ये सच है कि दूसरे के सुख में पीड़ा होती है जब आपके पड़ोस में किसी का मकान बड़ा हो जाता तो भला आपका मित्र ही हो वो और आप कहते हो की बड़ी खुशी कि अच्छा मकान बना लिया लेकिन अपने भीतर खोज में वहाँ कोई कांटा चुटता है कहीं कोई दुख मन को पकड़ता है दूसरे के सुख में दुख होता है इसको ठीक से समझे तो अच्छा है इसको जुटलाने में कोई सहार भी नहीं और अगर ये सच है तो फिर दूसरे के दुख में आपको सुख भी होता होगा कभी देखें किसी के मकान में आग लग गई आप कहेंगे ये बात जरा जस्ती नहीं दूसरे के सुख में हो सकता है ईद है पीड़ा है लेकिन दूसरे के दुख में सुख नहीं होता मकान आग लगते होंगे दुखी होते लेकिन जब किसी के मकान में आग लगती है आप सांतवना प्रकट करने जाते हैं, तब थोड़ा अध्ययन करना अपना सांवना में कितना मजा आता आएगा ही लोग सहानुभूति प्रकट करने में बड़ा मजा लेते है मजा कई तरह का है एक तो हम सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं और तुम इस हालत में आ गए पर सहानुभूति प्रकट की जा रही तो नीचे ऊपर आपने कभी ख्याल किया कि जब कोई बहुत सहानुभूति आपके प्रति प्रकट करने लगता तो आपको थोड़ी पीड़ा होगी ठीक कोई बात नहीं कभी भगवान हमको भी ये मौका देगा ठहरो थोड़े दिन जल्दी वो वक्त आएगा जब हम भी सहानुभूति प्रकट करेंगे ऐसा भी क्या है इतने खुशमुट हो जाओ अगर आप किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हो और वो कहेगी क्यों कि जल की बातें कर रहे हो तो आपको बहुत पीड़ा होती एक अवसर से छीन लिया इसे थोड़ा गहरे में खोजना क्योंकि अचेतन है जब आप सहानुभूति प्रकट करते हैं तो मन में रहता अच्छा लगता है चाहे चेतन रूप से आपको पता भी ना हो दूसरे के सुख में अगर पीड़ा होती है तो दूसरे के दुख में पीड़ा नहीं हो सकती कैसे होगी अपने दुख में पीड़ा होती अपने सुख में सुख होता है ये सहज आदमी जैसा है ये सूत्र कहता है इस आदमी को उल्टा कर लेना तो ही आगे बढ़ती होगी एक सीमा पर अगर आदमी अपनी वृत्ति को बदल ना ले तो संसार के बाहर नहीं जाता ये संसार का नियम है इस नियम को बदलते ही आप संसार के बाहर होने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपने दुख को झेलना सीखना सिर्फ झेलना ही कहना ठीक नहीं शुरू में झेलना सीखना फिर जैसे जैसे झेलने की क्षमता बढ़ जाए तो अपने दुख में एक तरह का सुख भी लेना सीखना वो जरा कठिन है लेकिन हो सकता है दूसरे के सुख में दुख लेना बंद करना और जिस जैसे क्षमता बढ़ती जाए दूसरे के सुख में सुख लेना शुरू करना दूसरे के दुख में पीड़ित होना दूसरे के दुख के लिए बहुत नाजुक हो जाना संवेदनशील हो जाना, सेंसिटिव हो जाना और अपने दुख के लिए बहुत कठोर मजबूत हो जाना इस सूत्र कहता है दूसरे के दुखों के लिए ऐसे बन जाना जैसे आम का पका हुआ फल दूसरे के दुखों के लिए आम का रस आम का गुदा और अपने दुखों और पीड़ा के लिए गुठली की तरह मजबूत आम की गुठली की तरह अपनी पीड़ा को झेलना और अपनी पीड़ा को धीरे धीरे स्वीकार करना और अपनी पीड़ा को सुखद कठिन बात और मन को समझ में नहीं आता मन को समझ में आएगा भी नहीं क्योंकि तो मन उस नियम को मानता है जिसमें अपनी पीड़ा पीड़ा और दूसरे की पीड़ा पीड़ा नहीं जिसमें अपना सुख सुख और दूसरे का सुख सुख नहीं इसलिए मन की समझ में नहीं आएगा लेकिन साधक अगर थोड़ी सी चेष्टाएं करे तो इसके अनुभव होने शुरू हो जाएंगे और बड़े अनूठे अनुभव है अगर दूसरे के सुख में आप सुख अनुभव करने लगे तो आपका दुख पहले तो हजार गुना एकदम कम हो जाएगा क्योंकि हमारे ज्यादा दुख अपने दुख नहीं है दूसरों के सुखों के कारण आपका झोपड़ा छोटा है ऐसा झोपड़े के कारण नहीं पास में जो बड़े मकान खड़े हैं उनके कारण और आपकी पत्नी सुंदर नहीं है ऐसा आपकी पत्नी के कारण नहीं है वो जो औरों की पत्नियां सुंदर है उसके कारण तुलना दूसरे का सुख चारों तरफ घेरे हुए और सब सुखी मालूम पड़ रहे है सिर्फ आपको छोड़ दूसरे भी यही मानते हैं सभी की दृष्टि यही कि मेरे सिवा है सारा जगत सुखी है परमात्मा मुझ पर ही क्यों इतना नाराज मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है सब सुखी दिखाई पड़ रहे हैं यही सब कह रहे हैं दूसरे का सुख दिखाई पड़ता है अपना दुख दिखाई पड़ता है अपना सुख दिखाई ही नहीं पड़ता दूसरे का दुख दिखाई ही नहीं पड़ता मन के जिस नियम में हम रहते हैं वहां यही होगा अपना सुख हम स्वीकार कर लेते हैं कि उसमें क्या सुख है ही क्या उसमें अगर आप दस हजार रुपए तो उसमें क्या सुख है दस हजार भी कोई रुपए वो तो जिसके पास दस रुपए हो उसको दिखाई पड़ रहा है मजा ले रहे हो दस हजार का और आप दस हजार का दुख ले रहे हैं क्योंकि आप दस वाले से कभी नहीं तौलते अपने को आप दस लाख वाले से तौल रहे हैं। जहां जाना में वही है वहीं से आदमी तोलता है उन दस रुपये वाले की दुनिया में तो जाना नहीं जाना है दस लाख की दुनिया में तो तौल है दस रुपए वाला दुखी है दस हजार वाले के कारण दस के कारण नहीं दस हजार वाला दुखी है दस लाख के कारण दस लाख वाला दुखी है दस करोड़ वाले के कारण सब दुखी है अपने दुख के कारण नहीं दूसरे के सुख के कारण और जब तक आपकी ये वृत्ति है तब तक, तक, तक आप कैसे सुखी हो सकते हैं दस लाख हों तो भी दुखी होंगे दस करोड़ हों तो भी दुखी होंगे कहीं भी हो जिस मन को आप लेके चल रहे हैं वो दुख पैदा करेगा सुखी होने का उपाय कुछ और है दूसरे का दुख अगर आपको दिखाई पड़ने लगे तो आप सुखी होना शुरू हो गए तब आपके चारों तरफ दुख का सागर आपको दिखाई पड़ेगा मैंने सुना है एक फकीर था जुनून। कोई भी आदमी उसके पास मिलने आता तो वो हंसता खिल खिलाकर नाचने लगता लोग उससे पूछते है की बात क्या है तो कहता एक तरकीब मैंने सीख ली है सुखी होने की मैं हर आदमी में से कारण खोज लेता हूँ जिससे मैं सुखी हो जाऊ एक आदमी आया उसके पास एक आंख थी झुंझुन नाचने लगा तो क्या मामला है? तो तुमने मुझे बड़ा सुखी कर दिया मेरे पास दो आंख है तेरा धन्यवाद एक लंगड़े आदमी को देख कर वो सड़क पर नाचने लगा उसने कहा अपनी कोई पात्रता न थी दो पैर दिए एक मुर्दे की लाश मुर्दे को लोग मरघट ले जा रहे थे झुनु नाचने लगा लोगों ने कहा तुम क्या कर रहे हो आदमी मर गया ने झुनु हम अभी जिंदा और पात्र था कोई भी नहीं और कोई कारण नहीं अगर हम मर गए होते आदमी की जगह तो कोई शिकायत भी करने का उपाय नहीं था उसकी बड़ी कृपा है झुमुन दुखी नहीं था कभी दुखी नहीं हो सका क्योंकि उसने दूसरे का दूसरे का दुख देखना शुरू कर दिया और जब कोई दूसरे का दुख देखता है तो उसकी पृष्ठभूमि में अपना सुख दिखाई पड़ता है और जब कोई दूसरे का सुख देखता है तो उसकी पृष्ठभूमि है। सुना है मैंने की एक यहूदी फकीर हुआ हजीब फकीर बांसिन एक ईसाई पादरी बाल के ज्ञान से बड़ा प्रभावित यहूदी और ईसाइयों में तो बड़ी दुश्मनी है लेकिन बाल आदमी माद नहीं काम का था तो कभी कभी एकांत में यहू यहुद, उस यहूदी के पास ईसाई पादरी मिलने जाता था एक दिन ईसाई पादरी ने पूछा उससे कि तुम यहूदियों का तर्क कैसा है तुम सोचते किस ढंग से हो तुम्हारे सोचने के मुकाबले कोई तर्क नहीं दिखाई पड़ता तुम जिस काम में लगते हो सफल हो जाते हो तुम जो हाथ उठाते हो वही सफलता पाते हो मिट्टी छूते हो सोना हो जाती तुम्हारा क्या तर्क व्यवस्था क्या है तुम्हारी सोचने की तो उस बात दो आदमी एक मकान की चिमनी से भीतर प्रवेश किए। है दोनों शुभ कपड़े पहने हुए थे चिमनी धुए से काली थी एक आदमी बिल्कुल साफ सुथरा चिमनी के बाहर आया जरा भी दाग नहीं दूसरा आदमी काले से पुता हुआ बाहर निकला एक जगह साफ न बची तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि इन दोनों में से कौन स्नान करेगा तो ने कहा कर, ये भी कोई पूछने की बात क्या तुमने मुझे इतना मूल समझ रखा जो काला हो गया कालक से भर गया वो स्नान करेगा बाल सिंह ने कहा यही यहूदी तर्क में फर्क जो आदमी सफेद कपड़े पहने हुए वो स्नान करेगा उसने कहा दो क्या मतलब समझाओ तो बाल सेन ने कहा की जो आदमी सफेद कपड़े पहने हुए वो अपने मित्र की हालत देखेगा और जिसके कपड़े काले हो गए वो अपने मित्र की हालत देखेगा क्योंकि दुनिया में हर आदमी दूसरे की हालत देख है इसलिए मैं कहता हूँ जिसके कपड़े सफेद हैं वो स्नान करेगा क्योंकि वो समझेगा कि कैसी गंदी हालत हो रही है चिमन से निकलने पर क्योंकि लोग दूसरों को देख रहे हैं और वो जो आदमी काले कपड़े पहने हुए वो मजे से घर चला जाएगा क्योंकि वो देखेगा कि अरे गजब की चिमनी इतनी कालक लेकिन निशान एक नहीं आया क्योंकि हर आदमी दूसरों को देख है ठीक कहा बाल से हर आदमी दूसरे को देख है और उसके आधार पर निर्णय ले रहा है आप देख रहे हैं दूसरे का सुख दुखी हो रहे हैं उसके आधार पर निर्णय ले रहे हैं देखें दूसरे का सुख और आप सुखी होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि तब आपको अपना दुख नहीं दिखाई पड़ेगा और न केवल देखें दूसरे का सुख दूसरे के सुख में गुस्सा मनाए ये थोड़ा और आगे बढ़ना है और जो आदमी दूसरे के सुख में उस मना सकता है उसकी सुख के अवसर की कमी न रहेगी उसे प्रतिपल सुख का अवसर मिल जाएगा और उस मनाया जा सकता है क्योंकि तब हजार करोड़ अरब लोगों के सुख तब की संपत्ति सभी के सुख की संपत्ति हो गए और ऐसी मनोदशा हो तो अपने दुख को स्वीकार करने में अड़चन ना आएगी सच तो यह है वो हो जाएगा। और कभी-कभी अगर आएगा भी तो स्वाद परिवर्तन का काम करेगा उसमें भी रस आएगा कभी कभी दुख बुरा नहीं होता उससे थोड़ा स्वाद बदलता है और जिससे कोई मिठाई ही मिठाई खाए तो तकलीफ हो जाती है थोड़ा नमकीन अच्छा होता वैसे वैसे सुख के भी स्थल दुख एक नई ताजगी दे जाता है और सुख को अनुभव करने की जीत फिर तैयार हो जाती है अपने दुख के के के प्रति प्रति कठोर दूसरे के सुख के बहुत संवेदनशील ऐसा जो साध लेता है वो इस जगत के बाहर होना शुरू हो गया ये जगत फिर उसको न पकड़ पाएगा अहंकार के नाकपात से बचने के लिए अपनी आत्मा को कठोर बना उसे वज्र आत्मा नाम पाने के योग बना क्योंकि जिस प्रकार धरती के धड़पते हृदय की गहराई में गड़ा हीरा धरती के प्रकाशो को प्रतिबिंबित नहीं कर पाता उसी प्रकार तेरा मन और आत्मा है ध्यान मार्ग में डूबकर उसे भी माया के जगत की भ्रांति भरी सुनता को प्रतिबिंबित नहीं करना चाहिए इस जगत के सभी नियम भ्रांति भरे है और जैसे कोई हीरा जमीन में गड़ा हो तो जमीन में गड़े हुए हीरे में फिर सूरज का कोई प्रतिबिंब नहीं बनता ऐसे ही तू भी ध्यान में अपने को गड़ा ले ताकि इस जगत का कोई प्रतिबिंब न बने और जगत की कोई छाया तुझे न पकड़े और जगत के नियम तुझे आंदोलित न करे तू अपने ही ध्यान के नियमों में जी और उनमें ही डूब और ध्यान के नियम जगत के नियम से बिल्कुल पिकित Simple question: Is mind and consciousness separate things? Are the silent mind, our concentrated mind, is called consciousness? It depends. It depends on definitions. But to me, mind is that part. which has been given to you it is not yours mine means the barred mine means the cultivated mine means the society which has penetrated within you it is not you consciousness is your nature mind is just the circumference created by the society culture education around you mind means the conditioning so you can have a hindu mind you cannot have a hindu consciousness you can have a christian mind you can't have a christian consciousness consciousness is one it is not divisible minds are many societies are many cultures religions are many and each culture is society creates a different mind mind is a social byproduct Unless this mind dissolves, you cannot go within, and you cannot know what really is your nature, what authentically is your existence, your consciousness. To struggle for meditation is to struggle against mind. Mind is never meditative. and mind is never silent so to say or to use the word a silent mind is meaningless absurd it is just like saying a healthy disease it makes no sense how can there be a disease which is healthy disease is disease And health is the absence of disease. There is nothing like a silent mind. When silence is there, there is no mind. When mind is there, there is no silence. Mind as such is the disturbance, the disease. Meditation is the state of no mind, not of silent mind. not a healthy mind not a concentrated mind no meditation is the state of no mind no society within you no conditioning within you just you with your gloriousness in zen they say only thou your original face this face is not original which you are using this face is cultivated this is not your face this is just a visit this is just a device and you have many faces And each moment you have to change your face. You go on changing, and now the changing has become so automatic. You even don't observe, don't notice. When you are meeting to your servant, you have a different face. When you are meeting to your boss, you have a different face. and if your servant is sitting by your left side and your boss is sitting on your right you have two faces the left face is for the servant and the right face is for the boss you are two persons simultaneously how can you have the same face for the servant your one eye has a different quality A different look. Your another has a different quality and a different look. It is meant for the boss. The other one is meant for the servant. But it has become so automatic, mechanical, robot-like that you go on changing your faces. You have multi-faces, and not a single one is the original. In Zen, they say find out your original face. the face you had before you were born are the face you will have when you are dead what is that original face that original face is your consciousness and all these faces are your minds and remember well that you don't have one mind you have multiple minds forget the concept the dwifa has one mind you don't have you have many minds in crowd and multiplicity you are polypsychic in the morning you have a different mind in the afternoon a different in the evening again a different with each single moment you have a different mind mind is a flux a river life flowing changing consciousness is eternness one it is not different in the mind in different in the every it is not different when you are born it is not different when you will die it is one and the same the internal mind is a flux a child has a childless mind an old man has an old mind but the child or an old man both have the same consciousness which is neither childless nor old it cannot be mind moves in time And consciousness lives in timelessness. They are not one, but we are identified with the mind. We go on saying, insisting, "My mind. I think this way. This is my thought. This is my ideology." Because of this identity, you miss. That which you are really dissolve these links with the mind. Remember, your minds are not your own; they have been given to you by others—your parents, your society, your university. They have been given to you. Throw them away. Remain with the simple consciousness which you are—pure consciousness, innocent. this is how one moves from the mind to the meditation this is how one moves from the society from the bidal to the bidhi this is how one moves from the man made world the maya to the universal truth the existence this is what we are doing here throwing away the mind When I insist, go mad. I am saying to you, throw away the mind. When I say, pass through the catharsis. I am saying, throw away all that the society has given to you, and remain only with that which you are, not given, born, the nature. through all inhibitions repressions ideas attitudes concepts be simple child like innocent and then you have entered a different dimension and then you can move into the world of the unknown mumbai belongs to the world of the known and trot is always unknown that's why the mind truth cannot be known mind means the past truth means the ever present that's why you cannot approach the truth with the mind mind is the barrier the only hindrance now i'll get ready for the morning meditation